श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग चतुर्थ अध्याय चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव जगत पावन महापुरुषों के आविर्भाव के समय माता पिताओं के जीवन में होने वाले असाधारण आध्यात्मिक अनुभव तथा दिव्य दर्शनों की बातें पृथ्वी की समस्त जातियों के धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध है भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण माया देवी के पुत्र भगवान बुद्ध मेरी नंदन ईसा श्री भगवान शंकर महाप्रभु चैतन्य देव आदि जिन महामहिम पुरुष प्रवणों को जनमानस का भक्ति श्रद्धा पूर्ण, परम पूजनीय पूज्यार्घ आज तक निरंतर प्राप्त हो रहा है उनमें से प्रत्येक के जनक जननियों के संबंध में इस प्रकार की घटनाएं शास्त्रों में देखने को मिलती है प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित विवरणों का संस्मरण यहाँ पर्याप्त होगा यज्ञ के बाद बचा हुआ पात्रावशेष या चरु सेवन कर भगवान श्री रामचंद्र प्रमुख चारों भाइयों की जननियों के गर्भधारण की बात ही रामायण प्रसिद्ध हो इतना ही नहीं अपितु तो उनके जन्म लेने से पूर्व तथा बाद में भी अनेक बार चारों भाइयों के संबंध में उनकी माताओं को यह विदित हुआ था कि उनके पुत्र जगतपालक पालक श्री भगवान विष्णु के अंश संभूत तथा दिव्य शक्ति संपन्न है इसका भी उल्लेख रामायण में विद्यमान है श्री भगवान श्री कृष्ण के जनक जन्य को उनके गर्भ प्रवेश काल में तथा जन्म लेने के बाद तत्काल ही यह अनुभव हुआ था कि वे षडैश्वर्य संपन्न मूर्तमान ईश्वर हैं केवल इतना ही नहीं किंतु उनके जन्म के अनंतर प्रतिदिन उनके जीवन में होने वाली नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियों की बातें भी श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में लिपिबद्ध है श्री भगवान बुद्धदेव की जननी श्रीमती माया देवी ने गर्भ संचार के समय यह देखा था कि कोई पुरुष प्रवर ज्योतिर्मय श्वेत हस्ती का आकार धारण कर उनके उदर में प्रविष्ट हो रहे हैं तथा उनके सौभाग्य को देखकर कर इंद्रादि देववृंद उनकी स्तुति कर रहे हैं श्री भगवान ईसा के जन्म ग्रहण के समय उनकी माता श्रीमती मेरी को ऐसा अनुभव हुआ था कि अपने पतिदेव श्री जोसेफ के साथ बिना किसी संपर्क के ही उनका गर्भ संचार हुआ अनुभूत दिव्य आवेश में आविष्ट तथा तन में होकर ही उनमें गर्भ लक्षण का प्रकाश हुआ है श्री भगवान शंकर की जननी ने यह अनुभव किया था कि देवाधिदेव श्री महादेव के दिव्य दर्शन तथा वरदान से ही वे गर्भवती हुई हैं श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की जननी श्रीमती शचिदेवी के जीवन में भी पूर्वोक्त नाना प्रकार के दिव्य अनुभवों के उपस्थित होने की बातें श्री चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों में लिपिबद्ध है हिन्दू बौद्ध ईसाई आदि सभी धर्मों से मानव को यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रेम के साथ ईश्वर की उपासना ही मुक्ति लाभ करने का सुगम मार्ग है वे सभी इस प्रकार इस विषय में एकमत होने के कारण उसके अंदर वास्तव में कोई सत्य प्रक्षिन्न रूप से विद्यमान है अथवा नहीं यह प्रश्न पक्षपात रहित विचारकों के मन में स्वतः ही उदित होता है साथ ही महापुरुषों के जीवन इतिहास में वर्णित इन सब आख्यायिकाओं के कितने अंश ग्रहणीय तथा कितने त्याज्य यह प्रश्न भी उनके समक्ष उपस्थित होता है उक्त शास्त्रीय कथन में युक्ति का निर्देश दूसरी ओर युक्ति की सहायता से विचारने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कथन में कुछ अंश सत्य भी हो सकते हैं क्योंकि वर्तमान युग में विज्ञान भी जब इस बात को स्वीकार करता है कि उन्नत स्वभाव के माता पिताओं में उदार तथा सचरित्र पुत्रों को जन्म देने की सामर्थ्य विद्यमान है तब यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि श्री कृष्ण बुद्ध तथा ईसा जैसे महापुरुषों के माता पिता भी विशेष सद्गुण संपन्न थे साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उन महान पुरुषों को जन्म देते समय उनका मन साधारण मानवों की अपेक्षा बहुत उच्च स्तर पर अवस्थित था और इसीलिए वे उस समय असाधारण दर्शन तथा अनुभव आदि प्राप्त करने में समर्थ हुए थे किंतु पुराण इतिहासों में इस विषय संबंधी विभिन्न दृष्टांत विद्यमान रहने तथा युक्तियों द्वारा उस विषय का समर्थन किए जाने पर भी मानव हृदय संपूर्ण रूप से उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता